दूसरा प्रश्न श्रद्धा क्या है श्रद्धा है भीतर की आंख जैसे ये दो आंखें हैं जगत को देखने के लिए ऐसी एक तीसरी आंख है तुम्हारे भीतर जिसका नाम श्रद्धा है श्रद्धा की आंख से परमात्मा देखा जाता है, श्रद्धा की आंख का अर्थ प्रेम की आंख कुछ बातें जो प्रेम ही जान पाता है और कोई उपाय जानने का नहीं है तुम अगर किसी व्यक्ति को प्रेम करते हो तो तुम्हें उसमें कुछ बातें दिखाई पड़ेंगी जो किसी और को दिखाई नहीं पड़ेंगी तुम्हें उसमें कुछ माधुरी दिखाई पड़ेगा जो और किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा वह माधुरी नाचुक है उसके लिए प्रेम का स्पर्श चाहिए तो ही प्रकट होता है तुम्हें उस व्यक्ति में एक गीत की अनगूंज सुनाई पड़ेगी जो किसी और को सुनाई नहीं पड़ेगी उसके लिए जितने करीब आना जरूरी है उतना कोई करीब नहीं तुम ही उतने करीब हो इसलिए जिसको हम प्रेम करते हैं उसमें सौंदर्य प्रकट होने लगता लोग सोचते हैं जिसमें सौंदर्य होता हम उसके प्रेम में गिरते हैं वो गलत सोचते तुम जिसके प्रेम में पड़ जाते हो उसमें सौंदर्य दिखाई पड़ता है उसमें जीवन की सारी महत्ता सारी गरिमा प्रकट होने लगती है और ऐसा नहीं कि तुम कल्पना कर रहे हो प्रेम की आंख खुलते ही तुम्हें अद्रश्य दृश्य होने लगता है अगोचर गोचर होने लगता है जो छिपा है उसकी उपस्थिति अनुभव होने लगती बिना द्वार खोले कोई तुम्हारे भीतर आ जाता है खुलता नहीं दिल बंद ही रहता है हमेशा क्या जाने कि आ जाता है तू इसमें किधर से श्रद्धावान को पता चलता है कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कहां से किस अज्ञात द्वार से परमात्मा भीतर प्रवेश कर जाता है देखियो जागत वैसी सांकर लगी कपाट कित है आवत जात भज को जाने की बाट बिहारी का यह दोहा है बड़ा प्यारा चारों ओर से किवाड़ बंद करके प्रेमी का सो रही है स्वप्न में उसके प्रिय आ जाते इतने में वह जाग जाती है जाग देखती है कि किवाड़ तो वैसे ही बंद है उसमें सांकल भी उसी प्रकार से लगी हुई है न जाने वह किधर से आते हो किस रास्ते से भाग जाते हैं देखियो जागत वैसी है सांकर लगी कपाट कित है आवत जात भज को जाने की बाट कहां से तुम आ जाते कहां से तुम विदा हो जाते कौन से झरोखे से झांक जाते हो उस झरोखे का नाम श्रद्धा है जो तर्क में ही जीता है वह पदार्थ से ज्यादा गहरा कुछ भी ना जान पाएगा उसका जीवन व्यर्थ ही होगा धन भलाई इकट्ठा कर ले मगर सब धन पड़ा रह जाएगा ध्यान से वंचित रह जाएगा और ध्यान ही मृत्यु में भी साध जाता है परमधन उसे ना मिलेगा परम धन तो उसी को मिलता है जिसके भीतर श्रद्धा की आंख है मैंने तुमसे कहा कि चार कोठियां हैं जिज्ञासुओं की विद्यार्थी वह तर्क से चलता है साधक वह कृत्य से चलता है शिष्य प्रेम से चलता है और भक्त श्रद्धा से प्रेम की पराकाष्ठा है श्रद्धा श्रद्धा का अर्थ है जो अब तक नहीं हुआ है वह भी होगा उस पर भरोसा है क्योंकि जो हुआ है उससे भरोसा जगता है इस जगत में इतना सौंदर्य है इस जगत में इतनी रोशनी है इतना संगीत है पक्षियों के कंठ कंठ में संगीत भरा पत्ते पत्ते में सौंदर्य तारों तारों में रोशनी ये जगत इतना महिमापूर्ण है इसके पीछे कोई ना कोई चितेरा होना ही चाहिए श्रद्धा का अर्थ है इतने रंगों के पीछे कोई चितेरा होना ही चाहिए श्रद्धा का अर्थ है इतनी सौंदर्य कि जहां वर्षा हो रही है वहां इस सौंदर्य का कोई मूल स्रोत भी होना ही चाहिए तर्क नहीं है ये कोई का सिद्धांत नहीं ये प्रतीति है जैसे तुम जब बगीचे के करीब आने लगते हो तो हवाओं में थोड़ी सी शीतलता मालूम होने लगती अभी बगीचा दिखाई नहीं पड़ता लेकिन हवा शीतल होने लगी तो एक बात तय है कि तुम बगीचे के करीब आ रहे हो जाने अनजाने तुम्हारे पैर ठीक रास्ते पर पड़ रहे हैं कि दूरी कम हो रही है कि निकटता बढ़ रही फिर धीरे धीरे हवाओं पर सवार फूलों की सुगंध भी आने लगी ये बेले की सुगंध यह रातरानी की सुगंध ये गुलाबों की सुगंध अब तुम जानते हो कि करीब और भी करीब आने लगी अभी भी बगीचा दिखाई नहीं पड़ा है लेकिन अब तुम निश्चिंत हो कि बगीचा है नहीं तो यह सुगंध कहां से सुगंध का स्रोत कहीं होगा फूल कहीं खिले होंगे फिर तुम और करीब आते हो और पक्षियों के गीत भी सुनाई पड़ने लगे अब तुम जानते हो कि घनी छाया होगी घने वृक्ष होंगे नहीं तो इतने पक्षियों के गीत ये कोयल पुकारने लगी तो अमराई होगी श्रद्धा का अर्थ है जो सूक्ष्म सूक्ष्म संकेत मिलते हैं उनके द्वारा स्रोत को स्वीकार कर लेना गुरु के पास बैठी और चित्त मग्न होने लगा कुछ बूंदाबांदी होने लगी हृदय में कोई कमल खिलने लगा तो तुम जानते हो कि जिसके पास बैठने से ऐसा हो रहा है अब कुछ और भी होगा भरोसा बढ़ा तुम मिलोगे ही कभी सुधी की डगर में मैं तुम्हारी याद को अपना बना लू तुम मिलोगे ही कभी ऐसी भावदशा का नाम श्रद्धा है तुम मिलोगे ही कभी सुधी की डगर में मैं तुम्हारी याद को अपना बना लूं तुम मिटा दोगे कभी मन की घुटन को मैं तुम्हारी ज्योति को अपना बना लूं सुबह सी मुस्कान चंदन सा हृदय धन ओसा पावन नयर का नैन का नीर ढाला सुमन को सौरभ भ्रमर को गूंज देकर स्वयं को छलती रही पी मदिर हाला तुम सजा दोगे कभी बिखरे सपन को मैं तुम्हारी नींद को अपना बना लूं, तुम मिलोगे ही कभी सुधी की डगर में मैं तुम्हारी याद को अपना बना लूं, मैं अकिंचन सी किनारे पर खड़ी हूं, और उफनाता जल दिलकारता है साथ देने को लहर बेकल बढ़ी है और तटका धैर्य भी हुंकारता है तुम मिलोगे ही कभी स्नेह लहर में मैं विकल मझधार को अपना बना लूँ तुम मिटा दोगे कभी मन की घुटन को मैं तुम्हारी ज्योति को अपना बना लूं रात लंबी है मगर तारों भरी हर दिशा का दीप पलकों ने जलाया सांस छोटी है मगर आशा बड़ी जिंदगी ने मौत पर पहरा लगाया तुम मिलोगे ही कभी पिछले पहर में मैं सिसकती मांग सबनम से सजा लूं तुम मिलोगे ही कभी सुध की डगर में मैं तुम्हारी याद को अपना बना लूं तुम मिटा दोगे कभी मन की घुटन को मैं तुम्हारी ज्योति को अपना बना लूं इशारे हैं चारों तरफ संकेत हैं चारों तरफ श्रद्धा उन संकेतों को समझने का नाम है तर्क अंधा है क्योंकि तर्क स्थूल मांगता है जैसे गुलाब खिला और अगर तुम तार्क को कहो कि देखो कितना सुंदर कितना अप्रतिम तो तार्किक कहे कि कहां है सौंदर्य दिखाओ मुझे मैं सौंदर्य को हाथ में लेकर देखना चाहता हूं मैं उसे छूना चाहता हूं मैं उसे तौलना चाहता हूं मैं विज्ञान के तराजू पर उसे तौलना चाहता मैं गणित की कसौटी पर कसना चाहता हूं मैं तर्क के हिसाब में उसे लाना चाहता हूं तभी स्वीकार करूंगा अब तुम क्या करोगे और ऐसा नहीं है कि फूल सुंदर नहीं फूल सुंदर है, मगर सौंदर्य कोई स्थूल वस्तु नहीं है कि तुम उठा के दे दो इस तार्किक को कि ले जा नाप ले कि ले जा जांच ले मैंने सुना है बाउलों का एक प्यारा गीत है किसी बाउल फकीर को पूछा किसी दार्शनिक ने कि तुम बहुत परमात्मा के गीत गाते हो दीवाने हुए घूमते हो मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता तुम किसके लिए ये इकतारा और डुग्गी लिए घूमते हो किसके लिए बजाते हो ये गीत किसके लिए नाचते हो मुझे तो सब कोरा कोरा मालूम पड़ता है मुझे तो कहीं कोई परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता और तुम्हारी आंख से आंसू बहते और तुम मगन हो जाते तुम पागल हो इसलिए तो उनको बाउल नाम नाम पड़ गया बाउल का अर्थ होता पागल बावले वो फकीर एक बजाने लगा और उसने गीत गाया गीत बड़ा अद्भुत गीतकार थे गीत कि ऐसा हुआ एक बार एक सुनार बगीचे में पहुंच गया और माली से कहने लगा कि मैंने बड़ी चर्चा सुनी तेरे फूलों की कि बड़े सुंदर तुम फूलों का आता है तो आज मैं अपने सोने के कसने के पत्थर को लेके आ गया हूं आज जांच जांच के देखूंगा कि कौन कौन फूल असली कौन कौन नकली तो बाउल कहने लगा सोचते हो क्या दशा हो गई होगी उस माली की उसके फूलों को अगर पत्थर पर घसोगे सोने को परखने वाला पत्थर फूलों की सौंदर्य को नहीं परख पाएगा सोना स्थूल है और सोना स्थूल लोगों की बुद्धि को ही प्रभावित करता है जड़ता जिनमें बहुत है उनके लिए सोना सबसे मूल्यवान है लेकिन और भी है जिनकी संवेदनशीलता गहन है उनके लिए फूल सारे जगत का सोना भी दे दिया जाए तो भी एक फूल की कीमत नहीं चुक सकती क्योंकि फूल जीवन सौंदर्य है तो फकीर कहने लगा कि जो दशा उस मालिक की हो गई थी वही दशा तुमने मेरी कर दी तुम कहते हो परमात्मा कहा है तर्क से सिद्ध करो न तो फूल कसे जा सकते हैं सोने की कसने की कसौटी पर और न तर्क की कसौटी पर परमात्मा कसा जा सकता है जीवन स्थूल नहीं है तर्क स्थूल को ही पकड़ता है सूक्ष्म को जो पकड़ लेता है उसका नाम श्रद्धा है श्रद्धा एक अनूठा आयाम है तुम मिलोगे ही कभी सुध की डगर में ये जो बोध का रास्ता है इस पे कभी ना कभी तुम मिल जाओगे यह भरोसा क्योंकि तुम हो क्योंकि फूलों ने खबर दी कि तुम हो क्योंकि वृक्षों से छनती हुई सूरज की रोशनी ने खबर दी कि तुम हो क्योंकि रात तारे नाचने लगे और खबर मिली कि तुम हो कि ये जो जीवन और अस्तित्व में इतनी रंग गुलाल उड़ी है ये जो हो मची, मच्छी है यह जो दिवाली सची है सब ने खबर दी कि तुम हो इतना जहां उत्सव हो रहा है वहां मालिक कहीं छिपा होगा अन्यथा यह उत्सव कभी का बंद हो जाता जहां इतना नर्तन चल रहा है इस नर्तन के केंद्र पर कोई होगा तुम मिलोगे ही कभी सुध की डगर में मैं तुम्हारी याद को अपना बना लूं श्रद्धा मनुष्य के जीवन की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है जिसके जीवन में श्रद्धा है उसके जीवन में सब कुछ है क्योंकि उसके जीवन में परमात्मा की छाया पड़ेगी उसे अदृश्य आंदोलित करेगा उसके हृदय में काव्य उठेगा उसके प्राणों में बांसुरी बचेगी उसे ध्यान भी फलेगा उसे समाधि भी मिलेगी उसका जीवन सार्थक होगा और जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं है उसका जीवन व्यर्थ होगा तर्क के सहारे अगर चले तो आज नहीं कल सिवाय आत्महत्या करने के और कुछ बचता नहीं इसलिए पश्चिम के विचारक जो 300 साल से तर्क के सहारे चल रहे हैं आत्महत्या पर पहुंच गए पश्चिम के बहुत बड़े विचारक अल्बर्ट कामू ने लिखा है कि मुझे तो आत्महत्या ही सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक समस्या मालूम पड़ती कि आदमी अपने को मिटा क्यों ना ले होने में सार क्या है उठे रोज नाश्ता किया गए दुकान दफ्तर कि दिन भर मेहनत की कि सांझ फिर आ गए पिटे कुटे फिर भोजन कर लिया फिर सो गए फिर सुबह उठे अगर यही यही है तो देख लिया बहुत तो हो गया बहुत एक सीमा होती अब इसी इसी को क्यों दोहराया जाना इसमें सार क्या है अगर यही है तो सार बिल्कुल नहीं और तर्क कहता है कि बस यही है तर्क की अंतिम निष्पत्ति आत्मघात है और श्रद्धा की अंतिम निष्पत्ति अमृत जीवन चुन लो जो रुचि चुन लो तुम अपने मालिक हो जब तुम श्रद्धा छोड़कर तर्क चुनते हो तो तुम यह मत सोचना कि तुम परमात्मा का विरोध कर रहे हो तुम अपना आत्मघात कर रहे हो जिस दिन फ्रेडरिक फ्रेडरिक्स ने यह घोषणा की कि ईश्वर मर गया है उस दिन ईश्वर नहीं मरा लेकिन उसी दिन फ्रेडरिक्स से पागल हो गए ईश्वर कहीं मरता है किसी की घोषणा करने से लेकिन एक घटना जरूर घट गई अगर ईश्वर मर गया तो जीवन में अर्थ क्या रह गया जरा सोचो ईश्वर को हटा दो तो उसी के साथ सारा सौंदर्य हट गया सारा प्रेम हट गया सारी प्रार्थना हट गई मंदिरों की घंटियां फिर ना बजेंगी पूजा के थाल फिर ना सजेंगे अर्चना फिर ना हो सकेगी सब हट गया जीवन में जो भी मूल्यवान था ईश्वर एक शब्द को हटा देने से सब हट जाता है फिर बचा क्या कूड़ा कर फिर बैठे हो तुम रद्दी के ढेर पर फिर सार कहां है फिर तुम्हारा जीवन एक दुर्घटना मात्र है फिर अभी मरे के कल मरे क्या फर्क पड़ता है फिर जीना कायरता है फिर कोई सार नहीं फिर क्यों जीते रहना फिर क्यों दुख झेलना फिर अपने को अपने हाथ से समाप्त क्यों ना कर ले नित्य पागल हुआ और यह पूरी सदी पागल हो जा रही है क्योंकि इस पूरी सदी ने नित्य पर भरोसा कर लिया है यह पहली बार मनुष्य जाति के इतिहास में घटना घटी है कि लोग श्रद्धा का अर्थ पूछने लगे श्रद्धा का अनुभव नहीं रहा इसलिए अर्थ पूछना पड़ता है लोग पूछने लगे प्रेम क्या है क्योंकि प्रेम का अनुभव नहीं रहा जिस दिन लोग पूछने लगे प्रकाश क्या है समझ लेना कि लोग अंधे हो गए जिस दिन लोग पूछने लगे संगीत क्या है समझ लेना कि बहरे हो गए और क्या होगा इसका अर्थ श्रद्धा हमारी सूख गई है हम बिल्कुल बिना श्रद्धा के जी रहे हैं और मैं तुमसे कहता हूँ तुम तो मंदिर भी जाते हो मस्जिद भी गुरुद्वारा भी और बिना श्रद्धा के जाते हो इसलिए तुम्हारे जाने में कुछ अर्थ नहीं है तुम जाते हो वही भी एक उपक्रम हो गया जीवन की व्यवस्था का और सब जाते हैं तुम भी जाते हो न जाओ तो अड़चन आती जाते रहो तो सुविधा रहती समाज में प्रतिष्ठा रहती कि बड़े धार्मिक हो धार्मिक का आभास बना रहे तो कई तरह की सुविधाएं बनी रहती धार्मिक का आभास टूट जाए तो लोग नाराज होने लगते लोग अड़चने देने लगते चलो एक नाटक है करते रहो मगर श्रद्धा नहीं क्योंकि जब तुम मंदिर की तरफ जाते हो तब तो मैं तुम्हारे पैरों में नर्तन नहीं देखता जब तुम मंदिर से लौटते हो तो तुम्हारी आंखों में झलकते आनंद के आंसू नहीं देखता जब तुम मंदिर में हाथ जोड़ते हो तो मैं तुम्हारा हृदय जुड़ा हुआ नहीं देखता श्रद्धा खो गई और श्रद्धा खो गई तो आंख खो गई परमात्मा को देखने वाली आंख हो गई लेकिन जो खो गया है वह अब भी तुम्हारे भीतर मौजूद है बंद पड़ा है उसे खोला जा सकता है जहां श्रद्धा खुल जाए जिस आघात से उसका नाम ही सत्संग है जिसकी मौजूदगी में श्रद्धा की कली खिले और फूल बन जाए उसी का नाम सदगुरु है